राजयोग ध्यान और समाधि प्रथमोक्त योगांगों के अभ्यास से मन जब दृढ़ और संयत हो जाता है तथा सूक्ष्मतर अनुभव की शक्ति प्राप्त करता है तब उसे ध्यान में लगाना चाहिए पहले पहले स्थूल वस्तु को लेकर ध्यान करना चाहिए फिर क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्यान में हमारा अधिकार होगा और अंत में हम विषय शून्य अर्थात निर्विकल्प ध्यान में सफल हो सकेंगे मन को पहले अनुभूति के बाह्य कारण अर्थात विषय का फिर स्नायुओं में होने वाली गति का और उसके बाद उसकी अपनी प्रतिक्रियाओं का अनुभव करने के लिए नियुक्त करना होगा जब मन अनुभूति के बाह्य उपकरणों अर्थात विषयों को पृथक रूप से जान सकेगा तब उसमें समस्त सूक्ष्म भौतिक पदार्थों सारे सूक्ष्म शरीरों और सूक्ष्म रूपों को जानने की शक्ति आ जाएगी जब वह भीतर होने वाली गतियों को दूसरे सभी विषयों से अलग करके उनके अपने स्वरूप में जानने में समर्थ होगा तब वह सारी चित्त वृत्तियों पर उनके भौतिक शक्ति के रूप में परिणित होने से पूर्व ही अधिकार चला सकेगा फिर वे चित्तवृत्तियाँ चाहे स्वयं अपनी हो चाहे दूसरों की और जब योगी केवल मानसिक प्रतिक्रिया का उसके अपने स्वरूप में अनुभव करने में समर्थ होंगे तब वे सर्व पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे क्योंकि इंद्रिय प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि प्रत्येक विचार भी इस मानसिक प्रतिक्रिया का ही फल है ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर योगी अपने मन की मानो नीव तक का अनुभव कर लेते हैं और तब मन उनके संपूर्ण वश में आ जाता है योगी के पास तब नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ सिद्धियाँ आने लगती हैं पर यदि वे इन सब शक्तियों को प्राप्त करने के लिए लालयित हो उठें तो उनकी भविष्य की उन्नति का रास्ता रुक जाता है भोग के पीछे दौड़ने से इतना अनर्थ होता है किंतु यदि वे इन सब अलौकिक शक्तियों को भी छोड़ सकें तो वे मन रूप समुद्र में उठने वाले वृत्ति प्रवाहों को पूर्णतया रोकने में समर्थ हो सकेंगे और यही योग का चरम लक्ष्य है तभी मन के नाना प्रकार के विक्षेप एवं नाना प्रकार की दैहिक गतियों से विचलित न होकर आत्मा की महिमा अपनी पूर्ण ज्योति से प्रकाशित होगी तब योगी ज्ञान अविनाशी और सर्वव्यापी रूप से अपने स्वरूप की उपलब्धि करेंगे और जान लेंगे कि वे अनादिकाल से होते ऐसे ही हैं इस समाधि में प्रत्येक मनुष्य का यही नहीं प्रत्येक प्राणी का अधिकार है सबसे निम्नतर प्राणी से लेकर अत्यंत उन्नत देवता तक सभी कभी न कभी इस अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे और जब किसी को यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी तभी और सिर्फ तभी हम कहेंगे कि उसने यथार्थ धर्म की प्राप्ति की है इससे पहले हम उसकी ओर जाने के लिए केवल संघर्ष करते हैं जो धर्म नहीं मानता उसमें और हम में अभी कोई विशेष अंतर नहीं क्योंकि हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ इस आत्म साक्षात्कार तक हमें पहुँचाने के बिना एकाग्रता का और क्या शुभ उद्देश्य है इस समाधि को प्राप्त करने के प्रत्येक अंग पर गंभीर रूप से विचार किया गया है उसे विशेष रूप से नियमित श्रेणीबद्ध और वैज्ञानिक प्रणाली में संबद्ध किया गया है यदि साधना ठीक ठीक हो और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो वह अवश्य हमें अभिष्ट लक्ष्य पर पहुँचा देगी और तब सारे दुख कष्टों का अंत हो जाएगा कर्म का भी दग्ध हो जाएगा और आत्मा चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगी